जुग जुग में भटकाओ राम दीवाना राम समाय दीवाना सोई दुनिया के सुखो दूर हटो दुनिया के किनार लगे अब हम परमात्मा पद में आराम कर रहे हैं हम ईश्वरी पद में जा रहे हैं संसारी सत्ता ए संसारी, संसारी शराब ऐ संसार एक धम की शराब सत्ता की शराब बोतल की शराब अब दूर हटो तुम्हारी जरूरत नहीं अब हम राम नाम की शराब पी रहे हैं हम ज्ञान की शराब पी रहे हैं वे चाहते सब झोली भर लें। पिया मेरी रंग दे चुनरिया राम पिया मेरी रंग दे चुनरिया मेरी दिल की चुनरिया रंग दे मेरे हरि ध्यान के रख पे मेरा रौं रौं रौं रंग रंग रंगा जा रहा है नीले में रंगाऊंगी पीले में रंगाऊंगी हरी में रंगाऊंगी रंग, से रंग, दे से मेरे दिल की रंग दे ऐसी रंग की रंग ना छूटो दो भी चाहे सारी उमरिया शांति या मेरी रंग दे चुनरिया हरि हरि बोल वाह वाह हरि ओम ओम ओम बोरा बोले रोम रोम खूब तो प्रसन्नता के साथ दो घड़ियां कीर्तन करेंगे वाह वाह दूसरों को उपदेश भी दिया ऊपर गये बीमार हकीमो ने कहा कि अब एक भी अगर पानी पिलाते हो पंडित जी तक तो फिर हाथ धोने पड़ेंगे पंडित कुटुंबियों को कहा देखो डॉक्टरों ने हकीमों ने मना किया है पानी पीने का शरबत पीने का एक बूंद भी प्रवाही पदार्थ नहीं लेने का अब रहा नहीं जाता तरबुज लाओ तो रस व्यस्त निकालो तरबुज का और बुलाओ उस ब्राह्मणों को पवित्र भक्तों को और उनको पिलाओ सारा जीवन जो सुनाया है सुना है उसका अनुभव करना है और लोग पीते गए और उनको एहसास होता कि यार इम्पॉसिबल नहीं और दूसरी बात सच पूछो तो ये शरीर के जितने वर्ष हुए उतना वर्ष गांठ शरीर की मनाना मैं दे हूँ ये पक्का करना है बर्थडे का सारे का मनाना ही नहीं चाहिए उन पुरुषों का मनाओ जिनके आने से दूसरों का कल्याण हुआ है कृष्ण का राम का मनाओ ठीक है बाकी अपना अपना के बापू आज मेरा बर्थडे है आज तेरा बर्थडे क्या है तेरे ढोबले का है ये <laughs> समझ ले बॉडी का बर्थडे है तो जितने वर्ष हुए हैं? उतने बड़ को फेरा फेरो के इतने तक तो खत्म हुए बाकी न जाने कितने रहे डोगले की यात्रा है शरीर की यात्रा है शरीर का जन्म हुए शरीर के वर्ष हुए हमारा जन्म नहीं हुआ ऐसा समझना चाहिए नहीं तो कभी कभी तो तुम अपना मनाओ न मनाओ तुम्हारे कुटुम्बी मनाए पड़ोसी मनाए माँ बाप मनाए लेकिन फिर भी अगर असावधान रहे दे, तो देहा डांस पक्का हो जाएगा यह और जोखम है दो आदमी मनाते तो उतना जोखिम सौ मनाए तो और जोखम ज्यादा हम लोग हजारों मनाओ तो हमको और ज्यादा जोखम तो हमारे लिए तो जोखिम का प्रयोग, प्रयोग है हमारे लिए तो खतरा है और क्या है तो बापू, अगर गुरु महाराज की कृपा नहीं होती तो हम समझते कि हाँ सचमुच अब तैतालीस साल हुए हम बयालीस हुए अब मेरा जन्मदिन आ रहा है गुरु महाराज की प्रसादी है मैं तुम्हारे चरणों की कसम खा के खाता हूं कहता हूं अपनी कसम खा के बोलता हूं कि हमारा जन्म ही नहीं अब तुमको मनाना तो जाके मना yeah. आनंदमय महा का बर्थडे मनाया जा रहा था चौसठवा पार्थ कोई भक्त के यहाँ माँ पधारी थी जो कुछ होता है आयोजन आयोजक लोग करते ही हैं कुछ न कुछ उत्साह जैसा भीड़ कटी हो गई दूर दूर से लोग आए फिर वो तो संत थे आनंद माँ इंदिरा गांधी के गुरु बोला भाई आप इतने कट्ठे हो गए सब कोई भगवान की चर्चा करो पूछो कोई सवाल सत्संग का लोगों को लगा कि इस माह संत के वतन मिलते हैं संत का दर्शन मिलता है चलो दिनकर राव करके रिटायर्ड पोस्ट मास्टर थे वो बुलेते थे कपड़ बन के वो जरा विद्वान थे समझ सत्संगी भी थे दूसरों को सत्संग सुनाते भी थे लोगों ने सबने उसको तैयार किया फिर तो तुम ऐसा कुछ प्रश्न पूछो कि माता जी एक दो घंटा बोलती रहे ताकि अपने काम पवित्र होते रहे और अपना ज्ञान बढ़ता रहे ऐसा प्रश्न पूछो कि उत्तर उसको देने में माताजी को जरा लंबा समय चले तो विद्वान तो, तो था ही वेदांत का कुछ साधन भजन वाला भी आदमी था उसने सोच के प्रश्न पूछ लिया बोले माताजी आपका जन्म हुआ तब से लेकर आज चौसठवा वर्ष हुआ है आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी क्या क्या वैराग्य हुआ क्या आया क्या गया बस जन्म से लेकर अभी तक का आपका जीवन चरित्र आपके मुख से सुनना चाहते हैं बस यही हमारा प्रश्न है बोले पिताजी मेरा जन्म नहीं हुआ ये उत्तर है <laughs> मेरा मेरा जन्म नहीं हुआ जन्म होता है देह का आत्मा का जन्म नहीं होता घड़े का जन्म होता है आकाश का नहीं होता घड़े में जो आकाश आता है ना उसको घटाकाश बोलते हैं तो घड़े बन घड़े बनने को तो तिथि तारीख हो सकता है लेकिन घड़े में आकाश आया क्या तो था ऐसे ही जिसको बोध हो जाता है उसको पता चलता है कि हमारा कभी जन्म नहीं और मृत्यु भी नहीं लेकिन जिस देह के द्वारा इस तक को पता लगा उसका लोक आदर करो अनादर करो वो उनका पुण्य है उनका भाग्य है उनके प्रारब्ध उनका मौज है इसलिए आश्रम के तरफ से कोई आमंत्रण नहीं कोई इन्वाइट नहीं कोई प्रोग्राम नहीं कोई प्लान नहीं समिति जाने तुम जाने नाटक करना है तो करो ना करना है तो न कोई भी नॉट नेसेसरी फॉर मी ओके नहीं देखो आप समझ गए ना अब गर्मियों के दिन दूर से आना कभी बसे मिलती है, नहीं मिलती है उधर ही बैठ के प्रभात काल में और ध्यान ध्यान करोगे तो समझ लो हम राजी हो गए उस दिन ध्यान में बैठना हम भी इधर ध्यान में बैठेंगे सुबह या मंगल रात को बैठना हम भी इधर बैठेंगे इधर बैठेंगे माना तुम्हारे दिल तक पहुंच सकते हैं इधर बैठे बैठे तुमने तालीम तो बजा दी लेकिन समझे नहीं जिन्होंने नाम दान लिया है थोड़ा जो इधर शिविर में ध्यान में आ गए उन लोगों को अनुभव होगा कि स्वामी जी बर्थडे के दिनों में तो थोड़ी गहरी यात्रा कर लेते ठीक है लेकिन तुम्हारे दिल में तो उसी दिन बैठते ऐसी बात नहीं जब शिविर में आ गए ध्यान में आ गए तब के बैठे हाँ, समझ लेना हाँ कहे चाहे न कहे लेकिन हिसाब सब रहता है हा हिसाब सब रहता है कहे चाहे न कहे ऐसे कोई भी ऐसा कोई भी चेष्टा करो देखो अगर प्रतिदिन ध्यान भजन करते हो तो फिर देखो तो का अनुभव है, या बात है भी ठीक नहीं होता फिर भी उस दिन आप लोग रात कल को थोड़ा बहुत ध्यान करना तो अच्छा होता है अपनी यात्रा होगी और क्या इधर आना कोई जरूरी नहीं और भोजन भोजन तो जो रूखा का बनाएंगे कोई ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है बड़ा लंबा चौड़ा उत्सव करना नहीं ऐसे ही जो ऐसा होता है बुधवार है जरा रंगीला बुधवार कर देना थोड़ा सा ज्यादा नहीं करना थोड़ा सा करना ऐसा मैं नहीं कहता हूँ थोड़ा करो बहुत करते हो तो थोड़ा करना थोड़ा करते हो तो मत करना मेरे कहने का तात्पर्य ऐसा नहीं कि थोड़ा करना ऐसा मैं नहीं प्रेरणा देता हूँ करो थोड़ा करते हो तो थोड़ा करना थोड़ा करते हो तो नहीं करना क्यों भाई सबको बोल तो खड़े होकर क्या छोड़ा जो घर तो रहा रिश्ता किसी से क्या छोड़ अपने दिल भर को फिर मिलना किसी से क्या तू बड़ी नम पड़ा अपने यार से खेल बाबा हुआ तू तो फकीर तो फिर रहा नाता किसी से क्या मरने के बाद आश्रम छोड़ना है तो जीते जी छोड़ दिया तो क्या हरकत आई मौज फकीर की दिया झूपड़ा कुंडीसा छोड़ के चल दिया सिद्धपुर का आश्रम छोड़ के चल दिया ये छोड़ के चल दिया तो चल दिया चला जाऊंगा ऐसा नहीं कहता था ऐसा नहीं कि मैं आऊ तो गया ऐसा नहीं लेकिन अभी कभी कभी उसकी उसकी मर भी होगी तो ऐसा हो जाए तुम चिंता नहीं करना बाबी क्यों गया एक्सीडेंट तो नहीं हो तो नहीं रहा, और उसका हमारे हमारे शरीर के बारे में आप लोग चिंता नहीं करना निश्चिंत भगाना था उठाना था उत्साह देना था, था दे दिया अब कोई आएगा जिसके भाग्य में होगा जिसको चलना होगा चल पड़ेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे गाड़ी कब तक इंतजार करेगी पैसेंजरों का हवाई जहाज कब तक इंतजार करेगा पैसेंजरों का पक्षी कब तक एक डाल पर बैठेगा गीत गाया रहेगा उसकी मौज आ गई यार की कौन सी डाल पर कब छलांग मरवा दे वो उसकी मर्जी की बात पक्षी गा रहा था बड़े उसके मधुर गीत थे किसी ने पूछा कि आप रोज इधर ही रहेंगे कितने दिन तक रहेंगे इसके बाद कहाँ जाएंगे पक्षी ने कहा यह मुझे पता होता तो गीत नहीं गा सकता था ऐसा मेरे को तो पता नहीं है तुम्हारे कसम मेरे को पता नहीं कि कहा वो ले जाना चाहता है कब ले जाना चाहता है कोई पता नहीं लेकिन सौंप दिया है तो आई रेडी इधर तो अभी जागृत में तो इतने लोगों के बीच कुछ हो रहा है तो चाहे क्या भी हो सूक्ष्म जगत का तो वही जाने उसकी मर्जी जाने बाबा अपन लोग क्या जाने हवाए उसकी ले रहे हैं सूर्य के किरण उसी के पी रहे हैं, पानी उसी का पी रहे हैं धरती उसी का यूज कर रहे हैं तो हमारा बीच में है क्या साज उसी का है जो तेरी मर्जी को निगमा गाया कर हम बीच में नहीं अर्चन होंगे ये साज तेरा है जहां रखना चाहे रखा कर जो गीत गाना चाहे गाया कर बजाना चाहे बजाया कर, हम बीच में अड़चन क्यों हूं बस ऐसा है ओम ओम ओम। जाके बोलना नहीं बापू ऊंधु मारो आज बता दिया आज हमारे कैसा वैराग्य के भाव आ रहा था तो तुम्हारे साथ आत्मीयता है तो मैं हृदय की बात बता दो। जरूरी नहीं कि मैं चला जाऊंगा अज्ञात हो जाऊंगा तो मेरे को कोई दुख मिला है कोई मेरे को कष्ट है ऐसा नहीं है ले रहे हैं देखो दुनियादार सिर पटकते हैं आशिक वही कदम रखते हैं हम लोग जो संसार की चीजों के लिए सिर पटकते रहते हैं भगवान के प्यारे इसको ठोकर मार के और आगे बढ़ते हैं एक सौ चौबीस दुकान है अभी आप बापू मैं हरिद्वार जाऊंगा भगवान का भजन करूंगा मैं क्या खुशी की बात है तो कहे बापू हरिद्वार में खमण नहीं मिलती अगर खमण की दुकान भी करूंगा नौकर चलाऊंगा मैं भजन करूंगा मैं क्या जाओ मत इधर ही रहो तुम कैसे यार अतीज रहो हम्म अब दो दो काम नहीं होते एक करते तो तेरे साथ झूमते रहे और फिर संसार के नश्वर व्यवहार को भी संभालते रहे अब दो दो काम नहीं होते अब नहीं संभाल पाता दो दो काम सच तो सब बोलने की भी इच्छा नहीं होती जबरदस्त आप लोग आते ना तो आप लोगों को कोई संकल्प यहां से कुछ निकलवा के बताओ बोलने की रुचि नहीं है। और मौन में भी बहुत कुछ मिलता है आदान प्रदान होता है ऐसा नहीं कि बोल ले तभी कुछ होता है मौन में भी होता है जो लोग ऊंची स्थिति के आगे वो तो मौन से भी लाभवित होते हैं साईं छा छा याद ही वहांसा क्या वाह वक्त बहुत कीमती है इसका जितना उपयोग करना चाहो कर लो जितना निकल जाओगे निकल जाओगे आगे फिर पता नहीं मन कौन से चक्कर में डाल दे, दे। अभी जो सत्संग मिलता है ना सत्संग बड़ा सहारा होता है अच्छा तो टोक सा जन्म गण तक जरा नहीं करो तो अच्छा करो तो मुकुट पहराते हैं हार पहराते हैं अगरबत्तियां जलाते हैं धूप करते हैं केक लाते हैं ये बापू का स्वागत करते हैं ऐसा तुम्हारा भाव लेकिन हम भगवान साक्षी रखे बोलता हूं कि हमारे लिए ये सब शरारत लगता है लेकिन बच्चा शरारत करते करते भी अगर चलना सीख है बोलना सीख है चलो उसके साथ टुकड़ा बोलो झुक के चलो नहीं तो क्या है में आना, जन्मदिन मनाना ना है मारना है, कोई तो दिया सारे दुनिया का तो मेनबत्ती <laughs> तो को क्या हैं? तो इंद्र के राज को भी फूक दिया था मेहनबत्ती को क्या फूंक मारना जन्मदु को फूक दिया गुरु महाराज की कृपा से तो मेहनबत्ती फूंक मारना अब कहा बचाई फूक मारो लो भाई मारो फूक काम कर्म के कर्ता बन जाते उस अनंत को सौद्य सब हो रहा है ठीक है जो हो गया वो ठीक है जो हो रहा है ठीक है जो होएगा वो ठीक है अड़चन नहीं होता वो उसमें अपन लोग अर्चन हो जाते ना कर्ता बन जाते तभी अर्चन होती अपना कर्ता ना बने उसको सौद्य हो रहा है करो मत करो मत करने तो वाला तो खोजो तो मिलेगा भी नहीं ऐसे बेईमानी करते हैं हम लोग माल तो किसी का मालिक कोई बन जाता अब पांच बूथ तो परमात्मा के हैं शरीर बना पांच बूतों से तो शरीर तो हुआ परमात्मा का तो शरीर के द्वारा जो कर्म हुए वो भी तो परमात्मा के हुए अभी मैंने किया, ले, आप बेईमान आदमी को चाहिए सुख बेमानी है ना हवा मुश्किल हो रहा है। एक एक मिनट बिना हवा रुको का जरा पता चले ओ तुझे मुंह बात नक दबाए एक मिनट तक खत्म <laughs> एक मिनट दबाया था नक एक मिनट भी बिना सांस के तो रह नहीं सकते तो शौफ इसी का अलग रहे हवाएं हमने तो बना ही नहीं हमने बनाया नहीं जमीन हमने बनाई नहीं आ, माता पिता को भी हमने तो बनाया नहीं माता पिता भी उसकी बनावट है और उसी से हमारा जन्म सब उसी का है और फिर हम बोलते थे अपना आए आए मकान हमारे छे आ छोकरो हमारा छेक हमारा छे ग्र हमारू छ हमारू छ हमारू छ साहब बेवकूफी की भाषा है अपन हम लोग ईश्वर से दूर होकर बेवकूफी मोल ले लेते हैं फिर मरो हमारा कर मरो मरा मरा बस हम मरा हमारा हमारा क्यों हम मरा मरो तुम्हारा हमारा तुम्हारा तुम्हारा हम मरा हम मर रहे हम, हम, हम, हम लोग पहले तुम्हारा टाइम खराब होने जा, वहां तो बाहर उत्तम सहज रखता है।, आप है तो अपने आप कहता दर उस अनंत को दीप जाने दो ऐसी व्यवस्था सबसे ऊंची है वो तो साक्षात्कार करने तो होती है मुश्किल तो पहले तो नहीं होती है तो फिर उससे थोड़ी तो नीचे व्यवस्था क्या धारणा ध्यान धारणा ध्यान में अपना समय लगा धारणा ध्यान समाधि समाधि में मरने बढ़े अक्सन है वाणी वाणी ज्यादा मिलने से योग योग समाधि का साधक है न उसकी यात्रा कम हो जाती है ध्यान भगन के रास्ते में समाधि के रास्ते में ध्यान के रास्ते में माउन जो है ना बड़ा मददगार अभी मोहन मंदिर में आठ दिन रहा सारी जिंदगी में वो सुख नहीं मिला होगा क्या नाम है तुम्हारा पंचाल तुम्हारा सारी जिंदगी में आपको इतना आनंद नहीं आया होगा जितना इस आठ दिन में आया ठीक है ना? आनंद कहा है की जितने कुछ संसार का हमारा तुम्हारा कुछ संस्कार भरे थे तो खाली हुआ जितना ऐसा खाली हुआ उतना परमात्मा मर गया ऑटोमेटिक गहराने से जितना कचरा हम निकाल देते उतना आकाश लाना नहीं पड़ता तो भर पाता भरा वही है ऐसे ही हम जितना अपने में रहते हैं ध्यान भजन में रहते हैं एकांत में रहते रहते जिस संकल्प विकल्प कम हो और पद्धति की साधना हो तो फिर आदमी ईश्वर प्राप्ति तो ये हो जाती है अगर, अगर अपना अहम सौंपने की तरतीब आ जाए जो कुछ मिलता है मौन मंदिर में सत्संग उसको नाश में हमने देना चाहिए उसको डराना चाहिए आहा रवा वाणी उसका जितना हो सके सत उपयोग कम उपयोग करें तो यात्रा शीघ्र तय हो जाती है ओम ओम हम कभी कभी सोचते हैं कि जब अपना सत्संग देखो चेतचंद देखो शिविर देखो उत्तरायण देखो इतवार देखो बुधवार देखो जब देखा तो बारह बजे बारह से अढ़ाई दिन के बीच ही अपना सब घंटा तथा भागवत को होती है तो नौ से बारह और तीन से छः लेकिन अपना रामायण की होती है तब भी वर्षा और गीता के प्रयन होते तो शाम के छः बजे होते लेकिन अपना जब सत्संग होता है जनसम में क्या देखा था बारह बारह से तीन क्यों बारह बजे जन्म बारह से तीन ऐसा है ना जन्म हुआ भेज दो बारह बजे हितने बजे बराबर ठीक है अढ़ाई बजे आठो जिसमत बीस से इक्कीस मध्यान्ह ढाई बजे अपना तो मध्यान, मध्यान में सब मध्यान्ह सत्संग में मध्यान्ह जमता है <laughs> देखो अढ़ाई बजे जमता है सत्संग बारह बारह से अढ़ाई के बीच सत्संग जरानी में होता है फिर बुधाता आ जाता है सत्संग बातें तो हैं आप लोग शांति आज का श्लोक में पूरा हो रहा है देवी ऐसा धुणुमय मम माया बेड़ाया तो देवी की माया है तीन घुणों वाली इसको करना कठिन है क्योंकि मिट्टी से मिट्टी लड़ाएं तो मिट्टी के एक बेला पूरी पृथ्वी से कैसे लड़ेगा ऐसे पांच बूतों का अनंत पांच भूत है माया उससे ये माया है जरा सा शरीर उसका मॉल उसकी शक्ति मर्यादित है और अभी इसके बल इसके शक्ति की योग्यता से यदि माया को तो तर्ग जाता हो असंभव है। इसलिए अनंत का सहारा लेना पड़ता है अनंत का सहारा लेगा तो माया इसके अभी तो पीछे है बलि का सहारा से तो निर्बल की विजय होती है तो हमारा शरीर विशाल माया क्या हमारा शरीर क्या है हमारी बुद्धि क्या हमारा मन क्या अल्पहीन है और ये मना भी माया से पांच भूत का शरीर मान बुद्धि ओंकार ये सब तो माया का है अब उससे विराट माया से क्या लड़ाओगे उसको क्या करोगे माया जैसे के आधार पर है वो परमात्मा की सत्ता भी तुम्हारे पास है तो तुम अपना आह हटा दो परमात्मा के करीब चले जाओ और तो माया उसके आगे पिछ हो जाती है इसीलिए जो भगवान की शरण आता है भगवान की शरण का मतलब ऐसा ना कृष्ण कृष्ण कृष्ण या कृष्ण की मूर्ति के पैर पकड़ो और भी अच्छे लेकिन श्री कृष्ण का कहना ये मेरी शरण पुत्र देखो पुत्र देखो तो पुत्र में भी मेरे का देखो पिता में भी मेरे का देखो घास दिख रहा है फूल दिख रहे हैं तो उसमें भी मेरी महक को देखो नदियां बह रही तो उसमें भी मेरे को देखो चांद चमक रहा है तो उसमें भी मेरे का देखो ये तो चीजें अनेक हो लेकिन उसके पीछे तो सप्ताह एक है जैसे आंख देखती है काम सुनते हैं नाक है जीव चकती है जीवाचार तो स्पर्श करती है तो इसके काम तो अलग अलग हैं, लेकिन अनुभव करने वाला तो एक है ना बेटा? साधन अनेक अनुभव करने वाला एक ऐसे रूप अनेक रूप का साक्षी एक रंग अनेक रंग का साक्षी एक शब्द अनेक शब्द का साक्षी एक स्पर्श अनेक स्पर्श का साक्षी एक उस एक की शरण आ जाओ और एक तो है सबके पास एक एक एक नहीं आई प्लस आई प्लस आई आई नहीं होगा आई प्लस आई प्लस आई प्लेस हम हो जाएंगे तो उस हमारे स्वरूप में स्थिर हो जाएगा तो हमारे स्वरूप में माना भगवान के स्वरूप में जो स्थिर हो जाता है तो वो भगवान से फिर अलग नहीं दिखता है भगवान भी हो जाता है जैसे एक लोटा पानी सागर में मिला दो अब तो सागर से लड़े स्टीमर आके तो खबर पड़े नहीं तो एक लोटा पानी के तो तुम कहीं भी नाश कर दो कहीं भी बेचारा को रख दो और एक लोटा पानी सागर से मिल जाए, फिर बोले आ जाओ जिसको आना है जय ऐसे ही अपना मैं ईश्वर के मैं नहीं मिला है बस इतना ही हो और कुछ नहीं बड़ा आसान है कठिन भी ऐसा है कि तो आसान होता तो सब कर लेते अकिन होता तो जनक नहीं होता इतना जल्दी उनको आ गया बात समझ में आ गया कि ऐसा है विजय है। होने की तरक् पंद्रमा श्लोक कहता है तो न माम दिस्कृति नो मा पदा धमा मार अतहता ज्ञाना आसुरम भाव माशु का यासुरी भाव को फिर प्राणों को भी बोलते हैं प्राँ को प्राण के साथ मन जुड़ा मन के साथ बुद्धि आम जुड़ा है उसका मन बुद्धि और प्राणों के साथ जो मैं करके जी रहा है ऐसे भाव को जो पा लिया वो उसका ज्ञान ढक गया लेकिन मन बुद्धि और प्राणों को देखने वाले में जो स्थिर हो गया उसका ज्ञान जट गया ये व्याख्या है जरूर आराम तो बात समझ गए समझ में आया तो नहीं समझ में आया देखो समझ में आ गया तो ठीक है कल्याण हो गया जा जाओ और नहीं समझ में आया तो फिर मेरा फिर क्यों खबाकर जाओ समझ में आ तो जाओ कल्याण हो गया और नहीं समझ में आया तो फिर सूर्य खबाना तो जाओ नहीं समझ में तो बार बार सुनने से मनन होने लगता है वह के कैसा है कि उसको बार बार सुना जाए तो भी कल्याण होता है बहुत सुनने से मनन होने लगता है बहुत सुना है तो मनन होने लगेगा वही विचार है और फिर बहुत विचार आएंगे तो फिर उसमें स्थिति होने लगेगी स्थिति होने से कल्याण हो जाएगा तो एक सेवा पूजा संसार का वो क्रिया है और दूसरा है भाव क्रिया अच्छी करो तो अच्छा ही है बिल्कुल क्रिया बुरा अच्छी क्रिया अच्छा लेकिन क्रिया से भाव की कीमत ज्यादा है भाव नजीक है क्रिया बाहर रहती है भाव भीतर रहता है क्रिया बाहर रहती है भाव भीतर रहता है, है। भाव फिर भाव करते करते फिर अन्य भाव करो दिखे अन्य अन्य लेकिन अन्य अन्य में एक का एक है ऐसा भाव करते रहे तो अनन्य भाव हो गया अन्य भाव हो गया तभी माया से कर गए ले इतना आसान है कठिन भी ऐसे ही दूरता कोई डिग्री में कोई पद में कोई स्वर्ग में कोई किसी में उलझ गया मेरे बड़ों को माया ने जेब में डाल दिया मेरे बड़ों को कठिन भी ऐसी है और आसान भी ऐसी बड़ा सुनेरी बड़ा हिमालय है हिमालय में शुगर आ गए है मानो एक कीड़ी खड़ी है अब हजार मील का एक बड़ा पहाड़ लाखों मील का एक पहाड़ कल्पना करो उस पहाड़ शुगर का पहाड़ लाखों बड़ा उस पहाड़ का माप लेना चाहती है कीड़ी उसका अनुभव करना चाहती है कैसा है अब वो बाहर दौड़ती दौड़ती जाए चलती चलते जाए तो उसकी सब पीढ़ियां खत्म हो जाएगी तो भी माप नहीं होगी उसका अनुभव नहीं ले, होगा लेकिन जहा खड़ी है जिसके सहा उसके पैर टिके हैं वही जरा चौथ भर के देख ले और समझ ले कि है, के बदल ले गुरु गुरु नहीं दे दे जा था था तो हा हा। की तो मत चार बच्चों क्या हो जाए तो महान दुर्भाग्य की निशानी है तो जिसको सत्संग में लग गया सत्संग तो जितना सुने उतना काम। कम देख सुना है तो विचार में हो जाता सुनकर फिर उसका मनन करे तो बहुत लाभ होता है खाली सुनता रहे तो भी लाभ होता है तो था कई वर्षों तक नापास हुआ स्कूल में महामूर्ख था सब लोग उसको चिड़ाते थे तो, तो बड़ा बड़ा विद्वान हो गया तो दस बार नापास हुआ शाबाश तो तो बड़ा है दस बार नापास, वाह, दस बार वाला आ गया तो घर वाले कुटुम्बी सब उसकी बेजती करने लगे तो उसको बेचारे को लगा तेरा चोट घर बार छोड़ के जंगल में गया आप घात करने को कुआं में डूब तो देखा कि रास्ते में जो कुआं था गांव पानी भर रहे तो पानी के भरने से वो रफीद के खेच से वो पे घिसते पड़ गए थे पड़ गया था और मिट्टी का मटका रखते थे वहां भी रखते रखते थे वहां घिसा हो गया तो देखा कि कोमल रस्सी से कठोर पत्थर में भी रेखा पड़ जाती है तो मेरे मस्तक मेरे इतना पत्थर तो नहीं हूं मेरे में विद्या की रेखा क्यों नहीं पड़ेगी तो मत तो मती हो तो सुझा चला गया आप घट कभी उसका हट गया आ गया जंगल में ध्यान धरूंगा तप करूंगा तब करने को बैठा तो नंदिर आ गया भगवान शंकर का भगवान इसने कहा कि अभी तो तप तो करे लेकिन क्या चाहिए किस लिए तप करता बोले मुझे तो विद्या चाहिए बोले भगवान शंकर समाधि में से उतरेंगे तब आनंद विधोर होकर पांडव नृत्य करें। और नृत्य में डमरू बजाएंगे। तो ज्ञान ऋषि जो है अपना अर्थ ले लेंगे जिसकी जैसी जैसी कामना होगी उसको ऐसे ऐसा अर्थ समझ में आएगी नृत्यावसाने नटराज राजो ननादम नव पंचवार कामा संदि सिद्धा नेतादि महर्षि शिवसूत्र जामरु तो के भजा तो दमरु के आवाज में चौदह अक्षर उसने कल्प लिए उसी डमरू के आवाज में कल्पे हुए उसके अक्षर से उसने ग्रामर बनाया वो ग्रामर संस्कृत के जगत में जब से बना तब से लेकर अभी तक संस्कृत जगत में उसी ग्रामर का आधार से आदमी संस्कृत का शुरुआत करता है लघुकं से लेकर आचार्य तक की पढ़ाई अभी तक उसी का ग्रामर काम आता है ऐसा हो उसका दिमाग काम दे नेहरू ने जब पाणी नहीं उसमें ऋषि का नाम फिर वो ऋषि के नाम से प्रख्यात पाणी नी मु पाणीनी पाणी मुनि मुनि के नाम से प्रसिद्ध और पाणीनी मुनि का संस्कृत का एक ग्रामर देखकर नेहरू भी प्रभावित तो हुए हो कि किससे एक सूत्र बनाए जिसको अभी तक हेरफे नहीं किया जा सकता काटा नहीं जा सकता उसे भाषा का सर्जन होता संस्कृत भाषा से सूत्र बनाए शिव जी समाधि से उठे उनके डमरू का आवाज सुनकर जो बारखड़ी बने जो सूत्र बने हैं वो संस्कृत जगत के नींव हो गए ग्रामर की संस्कृत के ग्रामर के नींव बदले ध्यान तो ध्यान है लेकिन ध्यान करने वालों के हिलचाल भगवान शिव की हिलचाल संसार के लिए भारत ग्रामर का Oh. बुद्धि जितनी जितनी संसारिक कोई आग्रह नहीं है बुद्धि जो लोग ज्यादा जिद्दी जक्की होते हैं वो अल्प बुद्धि के होते हैं मूर्ख ये जक्की जिद्दी और तो खास न इतना आदमी छोटा न बिंदर ओत्र जिद्दी हों बिंद्र के ज्ञान थे साक्षात्कार मुश्किल बिंद्र बद सं पुजे तो ये चवणी बावत जो कहा बड़ों ने अनुभव कहां होगा जिद्दी मानो बड़ी मदद देता है चलो मन पवित्र होता है बुद्धि का विकास है। बुद्धिमान पुरुषों का संग से भी बुद्धि का विकास चौदह से 21 साल की उम्र में जितना विकास हो गया जितना कोई करना चाहे कर सकता है। तीसरे जो सात साल है ना बुद्धि के लिए है तक शरीर चौदह से 21 के बीच जितना विकास कोई करना चाहे कर सकता है। फिर तो जिद के दायरे में तो वही दिविका का तो है भूख बोते गोड़ा गाड़े अरे के देखो पछताण बनो ना डेढ़ साल का तो वो तो वही भगवान धरती भी इसी के है किरण भी इसी के पी रहा हूँ जल भी इसी का बनाया पी रहा हूँ मेरा क्या है ये यश परमात्मा को जाता है मेरा नहीं बेटा हूँ और खुश सो गए बोले फिर तो हम आपको देखे जाऊंगे तो माफ करो ईश्वर का व्यास होने दो लोग ईश्वर का गुम करके मुक्त हो जाए ईश्वर का चिंतन करके लोगों का उद्धार हो जाए बीच में मेरे को मत आने तो फिर देवता तो चुप हो गए लेकिन देना तो जरूर है ऐसे आदमी के पास सत्य होगी तो अच्छा ही अहंकारी के पास हो जाते तो गुलन करेगा महापुरुष है पवित्र आत्मा है चलो देवताओं ने सोचा देवताओं ने सोचा अच्छा महाराज आपको पता न चले और हम आप, आपको ऐसी शक्ति दे देते कि आप जहां से गुजरो और आपकी छाया जिस पर पड़े वो तो हरा भरा हो जाए व्यक्ति हो तो रोग मुक्त हो जाए दरिद्र तो दन जा। हो तो बनवान बन जाए वृक्ष सूखा हो तो फिर पढ़ जाए फल न लगते हो तो फल लगने लग जाए आपकी छाया जहां पड़ी बस जय जय बस आनंद आनंद कर दे देखिए मेरे मेरे सामने वाली छाया से ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे पीछे होता रहे मुझे पता न चले ये वरदान जोड़ दो <laughs> मुझे पता न चले होता रहे ऐसा जोड़ दो महात्मा गुजरते है महात्मा का नाम गुम हो गया पवित्र खाया वाला महात्मा पवित्र खाया पवित्र खाया पवित्र खा उसका नाम ऐसा हो गया ये बात रामकृष्ण बोला अमेरिका में बोला था ऐसे महात्मा हो मंगल है लोग भगवान के तरफ चले यहां तक तो ठीक है लेकिन महात्मा का जब व्यक्तिगत यश मिलने लगता है तो महात्मा को लिए खतरा हो जाता है फिर वो समय शक्ति का बाहर के जगत में खर्च होने होना चाहर तो। के लिए समय बचता नहीं तो कई महात्मा सुबह शुद्ध महात्मा ने पागल जैसा वेश बना लेंगे कपाल जैसा रहने लगे क्या लोग भाग जाए ये शांत तक काया न बहुत खुश हो गए चल गया कोहरी हो गए जब माल मिठाई मेरा आड़े रुपयों की थपियां लगे पत्ते चले बहुत अब ऐसे चले बढ़ गया बहुत मारू पे मारा शुक्रे भाग कोई गुरु ने वेश बना लिया कोहरी का अंधे का भाग गए लेकिन पांडिप पिकारा मणि कहीं का घाट पर पहुंच गया गुरुजी ने कुछ बनवा ली रहने लगे थोड़े दिन में कोल फूट निकला भी धर्म पढ़ो फिर ने कथा सुनने से हर श्रद्धालु को श्रद्धाओं के श्रद्धा उत्साह बढ़ता है आदमी निर्दोष और निष्पाप होने लगता है ऐसी कथाएं ऐसा पवित्र जीवन दिया उन्होंने आ तो शिष्य लेकिन कई गुरु उसकी गाथा गा चुके गोरखनाथ ने अपने शिष्यों को भी सुनाया दूसरों ने भी सुनाया, हमने भी सुनाया गोरखनाथ ने भी गाथा गाया बोलो गोरखनाथ तो समर्थ गुरु थे और भारत का सम्राट उनका शिष्य था राजा भरत भरपी पाकिस्तान तो बाद में हुआ सैतालीस में उसके पहले का विशाल भारत था उस भारत देश का राजा था बड़ा बहुत पवित्र राजा था राजा भरत चार वेदों का जानकार था वो गोरखनाथ के शिष्य हुए गोरखनाथ की कृपा उन पर हुई तो उनको साक्षात्कार गोरखनाथ ने भी साधिपक का बयान किया बोलो, का है बोलो भारत का चक्रवर्ती सम्राट जिनका शिष्य ऐसे गुरु गोरखनाथ और गोरखनाथ ने भी सादीपक का गाथा गई दो मर पर मरे सर अरे जब हो गया होगा कहा घाट पर हजार वर्ष पहले तब चांदी को पता भी नहीं होगा कि साबरमती में आश्रम होगा आसाराम हाँ होंगे तुम लोग आओगे और चांदी का नाम सुनोगे उसको तो खबर भी नहीं होगी लेकिन क्या हुआ सेवा है ना क्या हुआ भक्ति है साधना व्यर्थ नहीं जाता अभी तो लोग प्रशंसा कराने के लिए प्रसिद्ध कराने के लिए कितना कुछ मत्था मारिक उनकी टिकती नहीं और ऐसे पवित्र आत्माओं की प्रसिद्ध तो जाती नहीं मिटती नहीं अब क्या प्रयत्न किया अब ये कथा तो हमने कही कही अब कहीं तो पुस्तक तो में छपी अब पुस्तक में छपी तो ये धर्मलोक वालों में उसमें से दे दी हमको तो खबर भी नहीं चांदी पी तो खबर नहीं मेरा को सचमुच खबर नहीं धरम लोग वाले लेंगे ऐसा करेंगे इसको जो करते एक अक्षर भी काटा नहीं एक अक्षर भी मोड़ा जोड़ा नहीं तोड़ फोड़ नहीं किया इसीलिए मैंने सुन रहा गुरु गीता में आती है ये कथा संदीप की ऐसी लहर है कि जहां चाहो उसको ले जा सकते उस स्मृति का चाहे संसार में ले जाओ उसी स्मृति से चाहे बेचैनी ले आओ उसी स्मृति से आनंद ले आओ अथवा तो उसी स्मृति से परमात्मा को प्रकट करो स्मृति जैसा मूल्यवान जीवन में और कुछ नहीं और स्मृति जैसा खतरनाक और कुछ नहीं है स्मृति दुख की करो स्मृति विकार की करो कल्पना तो स्त्री ना होते हुए हो, विकारी चीज न होते हुए आदमी विकारों में आ जाता है आप के बीच अप्सरा के बीच गुलाब की शया बनी हो पुष्पों की शया बनी हो अतर छतें हों आधुनिक भोग विकारो कितना भी करके उसको सब सुखों में गड़काव कर दो, दो्सरा तो कर कंठ लगे फूलों की शया हो काम देव का सब वातावरण हो लेकिन हमारी स्मृति परमात्मा में लगी है तो कुछ नहीं कर सकता वृत्ति हमारी अच्छा हम भीड़ के में हूं नजारे बचते हों लेकिन हमारी वृत्ति किसी और चिंतन में लगी है तो हमको उसका ख्याल नहीं होता हम मंदिर में बैठे हैं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 स्मृति में बड़ी शक्ति है स्मृति एक ऐसी ऐसी पाइपलाइन है फिर तो रसोड़े में भी जाती बाथरूम में भी जाती पूजा गृह में भी जाती और संदास में भी जाती तो ऐसी है <coughs> जीवन एक बाहर की धारा है जीवन तो पसार हो रहा है लेकिन स्मृति उसकी लाइनिंग करके उचित जगह पर ले जाए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 हमारा जीवन का लक्ष्य बन जाता इसीलिए सुमृति जैसी जैसी बात में लगाना नहीं जैसी तैसी बातों को भर कर बेचैन होना नहीं कई लोग थोड़ा सा दुख होते होता है लेकिन उस दुख को सुमारण करके अब भागवत खाली नहीं करता अब भोले वाले आदमी इज्जत वाले आदमी अब भागवत को ऐसे है जरा मिया भाई है लुच्चे हैं खाली नहीं करते तो अब व्यक्ति आई बेचारी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 करके दुखी नहीं होना सुमरण करके उचित मार्ग निकाल के निश्चिंत होना ये भी सुमरण क्या मेरे को घाव हुआ, मैं मर गया अब मेरा क्या होगा घाव हुआ ऐसा सुमरण करके मैं घाव को सपोर्ट दूं, ये भी तो स्मृति से होता है और उसी वृत्ति से सोचूं कि इस घाव को अब बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे तो पहले तो इसको धो लेना चाहिए डिटॉल आदि से फिर संप्रोमाइसन आदि मल्लम लगा देना चाहिए ये भी तो स्मृति से होगा अब वो ये स्मृति का उपयोग में डेटोल संप्रमाइन या और कोई दवाई में स्मृति का उपयोग करके लगाता हूं तो मेरा कष्ट जल्दी दूर हो जाएगा लेकिन मैं स्मृति कर्म से आए दर्द हो गया ओह हा तो इसको और मैं सपोर्ट दे दूंगा अभी बढ़ जाएगा मेरा मनोबल कम हो जाएगा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 और सब गप सप तो मैंने स्मृति का एकदम ऊंचा उपयोग किया में दुकान पे गया ऑफिस में गया अथवा अच्छा में महिला हूँ समझ लो घर की रसोई बनाता हूं <coughs> रसोई हो रही है अब रसोई में रसोई करते करते अथवा घर धंधा व्यवहार करते करते धंधे व्यवहार घर में दिलचस्पी से तो काम करे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 तुम्हारे चिंतन का तुम कैसा उपयोग करते उसी पर तो तुम्हारा भावी बन जाता है ऐसा नहीं कोई देवी देवता वहां तुम्हारा भाग्य बना रहा है उसके अनुसार तुम्हारा कुछ बन रहा है नहीं तुम्हारी जैसे-जैसे स्मृतियां अंदर पड़ी है जैसे जैसे संस्कार पड़े हैं जैसी जैसी मान्यताएं पड़ी है जिस जिस प्रकार की इच्छाएं पड़ी है वो वारा पड़ती जैसे कैसे चलती है तो जहां जो टॉन जहां जो शब्द जहां जो उपदेश जहाँ जो तरंगे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 जगत की वास्तविक मौलिकता क्या है आज तक कोई नहीं समझ पाया जो समझ पाए वो व्यक्ति नहीं बने वो तो उनका तो परमात्मा प्राप्त कर लिया वो परमंश हो गए बाकी के लोक स्मृति के अनुसार जैसी जिसकी भावना अब तुम घर से चले आश्रम तक पहुंचे रास्ते में कई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 कई लोग दिखे होंगे लेकिन किसी की स्मृति नहीं जिससे तुम्हारा परिचय था उसकी स्मृति फलाना बी मारा था आंखों ने तो बहुत लोग देखे जिससे तुम्हारा द्वेश था वो भी रहेगा अरे चौदसिया का मुंह देखा तो मजा नहीं आया हेवा मोरू जो जो बापू मरसे कि नहीं बही जोड़े मजा के आश आप कहीं पुण्य थे तो वो स्मृति में वो भी आ रहा है और बापू भी आ रहे है लेकिन बापू के सिवा और लोग भी थे उसके से और लोग भी थे लेकिन बापू के प्रति लगाव था उसके प्रति था, ये दोनों स्मृति में रह गए बाकी के कोई नहीं रहे तो हम हमारी स्मृति राग और द्वेश क्रिएट करती और राग और द्वेश क्रिएट करते करते उसी के संस्कार के अनुसार जहां जहां सुख का एहसास हुआ जहां जहां सुखा भास हुआ वहां वहां हम खींच के गए जहां दुखा भास हुआ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 उसमें भी परसेंटेज होता है रजा प्रधान है लेकिन उस रजा प्रधान में हमारी वृत्तियों में ईश्वर की भक्ति खुदा की बंदगी परमात्मा की खोज अगर बनी है तो हम ऐसे वातावरण में ऐसे माता कुल माता पिता के कुल में हमारा जन्म करा देती हो प्रकृति ताकि हमारी यात्रा हो हाँ वृत्ति रजस है लेकिन हम विकार में जीते हैं हमारा काम विकार आदि आदि है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 गाड़ियां तो चालू रहती लेकिन टिकट लेन देन बंद हो जाता है बाहरी एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर को चार्ज देता तभी भी बंद हो जाता है उनका टिकट फाड़ना वाड़ना लेकिन यहाँ तुम्हारा कर्म तो बंद नहीं होता हम लोगों का चौबीसों घंटे हम लोग तो कर्म करते रहते शरीर से करे मन से करे और जहां इधर सुबह होता है तो अमेरिका में रात होती है तो वहां भी तो कर्म तो चालू धमा द्रम। रात को भी सब लोग थोड़े से हो जाते रात को भी तो कर्म होते तो चित्र तो कोई एक व्यक्ति या हजार व्यक्ति चित्र लिखते हो तो हजार हजार की तीन पाले तो तीन हजार व्यक्ति जब बदले तो लिखने में गलती भी तो हो सकती फिर भी देखा जाए कि कर्म छोटा हो चाहे बड़ा हो हर व्यक्ति को फल दे देता है हम चुप गुफाओं में कन्द्राओ में अगर शराब पीते या किसी का बुरा सोचते बुरा करते तो कोई नहीं देखता फिर भी इन वृत्तियों के कारण हमारा विकास रुक जाता और हमको कोई पूछता नहीं और हमको किसी ने नहीं देखा हम जब तप करते थे साधना करते थे <laughs> तुमने तो से किसी व्यक्ति ने मेरे को देखा नहीं की बाबा ने साधना किया तो नहीं किया दाढ़ी है बस ऐसी दाढ़ी तो कई लोग बना सकते हैं हम भी बनाकर बैठे हैं लेकिन हमारी वृत्तियों को निवृत्त करने की पद्धति गुरुओं ने बताई हमने शास्त्रों का गुरुओं का परमात्मा का अवलंबन लेकर उन वृत्तियों के खेल को जानकर उस वृत्तियों के उद्गम स्थान रूपी परमात्मा के शरण ली वृत्ति सही तब तुम लोगों को लाभ एहसास होता है तुमको लाभ मिलता है उसी तुम आते हो मेरा भूषा देखकर तुम आते ऐसी बात नहीं अथवा मैंने तप किया है ऐसा सोच के तुम नहीं आता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 और जिस परमात्मा की महिमा का पता चल जाए उसमें आदमी की वृत्ति एक है जन्म दूसरा है मृत्यु ऐसे एक है की उत्पत्ति और दूसरा है का नाश हम की उत्पत्ति उत्पत्ति तो परमात्मा से होती है लेकिन उसका <coughs> व्यापार संसार में उसका नाश संसार में करते हैं कि उसको मोड़कर परमात्मा मिला था इस बात की अगर स्मृति बनी रहे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 अमोक कैसा हो जाए कि जो प्रकृति के असंगत हो तो नहीं हो सकेगा तो ऐसे ही देवताओं का भी कुछ अपनी मर्यादा होती है सबकी होती है सीमा होती है शक्तियों की संकल्पों की तो उसके अनुसार देवता लोग संकल्प करे ऐसा भोग मिल सकता है अमृत मिल सकता है आयुष्य <coughs> मनुष्य लोक में जो आयुष है उसको देवता लोक नहीं बढ़ा सकते उनकी सीमा होती बढ़ाने हर चीज की उनकी अपनी अपनी मर्यादा होती है।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 बोला तीन कलाक जीना है तो तुम्हारे से क्या भोग मांगू मुझे जल्दी से मृत्युलोक में पहुंचा और बता ऐसा कोई आत्मज्ञानी महापुरुष एक मुहूर्त में तो पहुंचे और महापुरुष तक मृत्युलोक में पहुंचे महापुरुष तक और दूसरे मुहूर्त में साक्षात्कार कर लिया तो मृत्यु को जान लिया मृत्यु के आधार स्वरूप उस पर ब्रह्म परमात्मा अहम ब्रह्मा उस ब्रह्म को चैतन्येश्वर को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 म था तो सारू था सारे नौकरी नहीं हो नौकरी मिल जाता निरात नौकरी जिनको मिला उनको देखो अब प्रमोशन हो जाता प्रमोशन हो और प्रमोशन हो जाता निरात प्रमोशन और प्रमोशन हो जाता निरात छोक हो जाता निरात छोरा हो गया बोले पढ़े तो निरात पढ़ा उसको लाडी मिले तो निरात अब छोकरे को छोरा है तो निरात फिर काका से पूछो क्या हाल है बोले बाबी संसार अरलो पे हम शु कति ने, ने ज्यादा लगानी जो थी त्या लग नहीं बहार विखेरी ना एट्ले बंधा कमना पोतला उपाड़ी हम मरवाड़िया बापजी तो मरी जाइ तो निराश थ मर अमा का निराश नहीं आ पोटली हाथों से वृत्ति का संस्कारों का पोतला जो है तो मरने के बाद भी चेन नहीं लेने देगा कर्म अत्यंत दूषित है तो दूसरा शरीर नहीं मिलेगा वृत्तियां बनी रहेगी उन वृत्तियों को पोषने के लिए किसी दुर्बल आदमी के मन में दुर्बल स्त्री के मन में घुस जाओगे और वहां प्रेत हो के उनको सताओगे अभी अभी एक माया आई थी न उसको पति ले आया तो तुम लोगों ने देखा मैं उसकी कुल देवी हूं आपका मंत्र लिया है मेरी पूजा नहीं करती है उसलिए मैं इसको सताती हूँ अब तो कुल देवी है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 ईश्वर को तुम हजार गाली दो फिर भी तुम्हारे को प्रकाश देना बंद नहीं करता परमात्मा वो है कि तुम दो कभी तो कुछ नहीं और कुछ न दो ऊपर से उनको उनके साथ वेर बांधो तो भी कल्याण कर देता है नंद वक्र शिशुपाल ने कंस ने रावण ने भगवान के साथ वेर बांधा तो भी कल्याण हो गया तो देवी देवताओं के साथ तो उनको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 बनाया उसका फुल कोट फुल सूट सूट कोट हाँ नेता ने पहरा बड़ा खुश हुआ ऐ, क्या माप है क्या बराबर सिलाई बहुत खुश हो गया उसको धन्यवाद दिया लेकिन एक एका चौका नेता बोले इसमें खिस्सा क्यों नहीं है में खिस्सा क्यों नहीं बोले नेता का अपने किसे में जाता ही नहीं दूसरों के खिसे में हाथ जाता जो नेता लोग होते ना दूसरों के खिस्से में हाथ रखते इसलिए आपके कोर्ट में हाथ नहीं रखा खींचा नहीं रखा तो ये जो देवी देवता और दूसरे लोग स्वधा, स्वाहा करें, उससे भोग रोकते, अपना नहीं यज्ञ में कोई भाग दे घर में कोई कुल देवी की पूजा करे लेकिन भगवान परमात्मा जो है पर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 आकाश में उसी की सत्ता सूर्य में उसी की सत्ता अब कहा छुपेगा? माँ में उसी की सत्ता बाप में उसी की सत्ता रसो अब सुखते या अस्मी शशि सूर्य प्रणव सरो वे देशु पुरुषम खे जल में रस मैं हूं सूर्य में चंद्रमा में प्रभा में हूं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 ये समय देकर सब कुछ कर सकते हैं। अब सब कुछ एकत्रित करो फिर समय मांगो तो उतना मिलेगा नहीं उसका सौमा वर्तर नहीं मिलेगा हमने पचास साल आयुष का संसारी भोग एकत्रित करने में लगा दिए। अब सब भोग देकर पचास घंटे हम ज्यादा देना चाहें तो इम्पोसिबल है पचास मिनट भी हम आयुष्य ज्यादा लेना चाहें तो नहीं ले सकते अपमृत्यु टल सकती है लेकिन आयुष फिर नहीं बढ़ती जितने स्वास्थ्य खर्च हो गए दुआ से भगवान की दुआ से संतों की दुआ से आप मृत्यु एक्सीडेंट सूलि में से कांटा हो सकते हैं। लेकिन आयुष्य तो संत की पूरी हो जाती तो चल देते है अवतार भी चल देते है तो हम पचास साठ वर्ष अस्सी वर्ष 30 वर्ष जितना भी संसार में समय देते हैं और जो कुछ हम एकत्रित करते हैं, वो सब देकर पचास घंटे हम ज्यादा नहीं जी सकते पचास मिनट भी हम ज्यादा नहीं जी सकते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 तो नहीं के तरफ ही जा रहा है श्वास में नहीं के तरफ से बर्फ का पार्सल बूंद बूंद बूंद बूंद गलता जा रहा है ऐसे हमारा हाँ एक एक क्षण आयुष्य गलता जा रहा है पता भी नहीं चलता आप घर से चले तो उस समय जो आपकी आयुष्य का जत्था था प्राणों का अभी उतना नहीं रहा कुछ खर्च हो गया तो यही टाइम कीमती है जिसको टाइम को देकर आप बहुत कुछ पा सकते हो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 और सुख मिल रहा है लेकिन आप दूषित कर्म कर रहे हैं, फिर भी सुखी है तो अच्छे कर्मों का पीरियड चालू है आज अच्छे कर्मों ने करवट ली कवर कर तो ऐसा नहीं कि कोई वहाँ लिख रहा है हमारे सब कर्म कोई नहीं देखे फिर भी वो स्मृति बनाने वाला दृष्टा का परमात्मा का ऐसा उसमें आयोजन है ऑटोमेटिक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 कस्टम वाले के अंदर भी वो परमात्मा वृत्ति पुरा देता कि बैग फिर से चेक करो आक प्रखंड चालू की जाए हम आने वाले साधकों को हनुमान जी के मंदिर में आने वाले भक्तों को अर्चन करने वाले लोगों के प्रति किसी का वृत्ति निकला होगा कहे जिसको कोई मिल जाए तो ये सारा संसार का जो खेल है ये वृत्तियों का तुलसी हाय गरीब गरीबकी कब खाली जाए जाहे ढोर के चाम से लोहा बसम हो जाए और चमड़ा मरे ढोर के चमड़ा से लोहा बसम हो जाता है हवा निकलती है अग्नि धोखनी चलती ऐसे उफ निकलता है वो भी तो वृतियों से और भूमंडल में फैल जाता है और फिर देर सदर हो जाते विज्ञानी बोलते हैं अब दिल्ली रेड ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन से वचन ब्रॉडकास्ट होते हैं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 चाहे हजार वर्ष हो जाए दस हजार वर्ष हो तो श्री कृष्ण कहते हैं रसोअु कौंतीय प्रभा सूर्य प्रणव सर्व वेदेश माना आकाश में जो शब्द है वो शाश्वत है वो शब्द में हू अब उठता है उसकी सत्ता से वो तो नाश नहीं होता हमें नहीं दिखती जो चीज उसे, हम नाश समझते है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 हमारे बांध बांधा हुआ है तो हम बोलते तो हैं कि अपना है और बांधा बिखर गया तो बोलते हैं नाश हो गया अब शरीर का बांधा है मेरा मेरे कुटुंबी का तो आ, मेरा है लेकिन अब बिखर गए तो जहां से आया था उसी में जी रहा है उसी में बिखरा है लेकिन हमारे आंखों से वो जल हो गया हम समझ आए रहे हाय नाश हो गया अब हम मरे तो, तो हमारे अंदर जो आकाश तत्व है वहां आकाश में मिल जाएगा हमारे शरीर में जो जल तत्व है बाषपुर बन के उड़ जाएगा गाड़ दो तो स्टीम होकर निकल जाएगा जमीन को फाड़ के भी अथवा तो गेड नीचे चला जाएगा जल तत्व जल में मिलेगा हमारे शरीर में जो जल का खून में जो जल का हिस्सा है हमारे शरीर में जो आकाश है वो आकाश में मिल जाएगा हमारे शरीर में जो तेज है वो तेज में मिल जाएगा फिर वो जल चार गंगा होके फिर बहे समुद्र तक पहुँचे ऐसे कहीं और रूप में उसका काम आ जाए बाकी शरीर का जो खातर बनेगा हड्डिया राख तो कहीं न कहीं खातर के रूप में